सहनों नह वी कर्वा वे तेजस्वीनावीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति विधान दर्शन की उनहत्तरवीं कक्षा विधान दर्शन के तृतीय अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और पिछले पाठ में हमने सुषुप्ति के बारे में यहाँ के वर्णन को देखा था और सुषुप्ति के बाद वही उठ के आता है और जो आने वाला है वो वही आत्मा होता है इत्यादि विषय इन्होंने पीछे बताए थे और शरीर से बाहर स्वप्न को नहीं देख सकता शरीर के अंदर ही देखता है तो इससे पता लगता है कि स्वप्न में जो सृष्टि है वो इतनी बड़ी नहीं होती है अंदर आ नहीं सकती इसलिए वो कृत्रिम है वैसे कल्पित है बुद्धि में स्थित है इत्यादि बातें देखी थी तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हाँ। पांचवें सूत्र में ये जो सूत्र कहा गया ये पिछले सूत्र का उत्तर के रूप में कहा गया तो ये उत्तर किस रूप में बनेगा एक बार समझो पिछले चौथे सूत्र में शंका ये रखी थी पूर्व पक्षी ने सूचक ही श्रुते हे आचक्षते च तद्विद की स्वप्न में कुछ संकेतक होते हैं जिससे कि शुभ अशुभ का ज्ञान होता है कुछ ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था तो उसका सीधा उत्तर तो ये नहीं कहा इन्होंने लेकिन वो ऐसा क्यों होता है उसका कारण बता दिया वो कारण का पराभित ध्यान जो तिरोहित संस्कार होते हैं वो उद्भूत हो जाते हैं पराभित से विशेष प्रकार का एकाग्रता से विशेष लगाव होने से जिस पर हमारा विशेष ध्यान केंद्रित होता है वो हमारा प्रकट हो जाता है स्वप्न में संस्कार हमारे उभर जाते हैं तो ऐसा कहते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि तो हमारे संस्कारों के आधार पर है जैसा जैसा हमारा पराभिध्यान है अत्यंत ध्यान है अत्यंत अनुराग है उसके अनुरूप ये वहां पर आ जाते हैं तो उसका इस शुभाशुभ से संकेत नहीं है सूचक नहीं है तो परोक्ष रूप से उसका खंडन किया है उन्होंने और ये जो संस्कार हैं, ये बंध और विपर्य दोनों इन्हीं से होते हैं जागृत अवस्था में भी यानी बंधन चलते रहते हैं मुक्त होता है और स्वप्नावस्था में भी अगर ले लें तो स्वपनावस्था में भी जैसे संस्कार है तो वो कहीं बंध जाता है कोई रस्सी से बांध लेता है जैसे उसको जकड़ लेता है और कहीं वहां पर छूट भी जाता है बंधन मुक्त तो होता हुआ भी दिखता है कि किसी ने कैद में कर रखा था मेरे को बांध रखा था और मैं मुक्त तो होकर के निकल गया ऐसा भी सप्सा देख लेता है तो चाहे बंधन हो चाहे मोक्ष हो दुख हो चाहे स्वतंत्रता या सुख हो वो सारा का सारा अपने अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के परा के अनुरूप वो देखता है तो इसके सूचक होने का शुभा शुभ के सूचक होने का ये निषेध कर रहे ये ठीक है और एक पृष्ठ पे जो सातवां सूत्र चल रहा है तो पे ऊपर से तीसरी पंक्ति है, अथ यदा यदा न कस्य वेद हिता नाम सप्तरा तो इसमें कहा गया है कि हृदय से बारह हजार नाडिया बहत्तर, बहत्तर हजार नाडिया पूरी में जाके प्रतिष्ठित होती है तो ये जो बहत्तर हजार है क्या ये आधुनिक समय में भी इसको माना जाता है स्तर हृदय हाँ। से जो सीधे सीधे बहत्तर हजार नाड़ियां निकलती हुई बताइए तो हृदय से सीधे बहत्तर हजार नहीं निकलती है तो हृदय से सीधा हम निकलने का कहें तो बहत्तर हजार नहीं निकलती है। और वहां से तो एक तो निकलती है दोनों फेफड़ों में जाती है नहीं नि, एक निकलती है वो दो भागों में बटके दो फेफड़ों में चली गई फिर एक निकलती है वो मुख्य महाधमनी कहलाती है वो फिर उसमें से शाखाएं है निकलती हैं ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है फिर शाखा प्रशाखा उन सबको अगर यू ले लें तो वो हजारों लाखों की संख्याओं में होती हैं जब बिल्कुल पतली पतली को ले लेंगे तब तो बहुत अधिक संख्या है वो बहत्तर हजार से भी अधिक है लेकिन उससे कुछ पीछे वाली लेंगे तो कहीं उतने स्तर पर कहीं बहत्तर कहीं ना कहीं संख्या तो मिल जाएगी लेकिन वो बहत्तर ही है ये कौन कौन सी है ऐसी कोई सी गणना का तो जा संकेत नहीं है कोई जानकारी नहीं है और आधुनिक लोग उस ढंग से कोई गणना करते भी नहीं लेकिन बहुत हैं इतने मात्र से हम संकेत रूप में ले सकते हैं तो ये जो बहत्तर हजार नाड़ियां आई हैं, ये पूरी अभी हृदया हृदय से पूरी तत्व की ओर बढ़ती हैं, वहां स्थित होती हैं ऐसा नहीं है मतलब अभी थे मतलब उसकी और गति करती है मतलब उस ओर जा रही है, होती है उन्मुख होती है उन्मुख होती है मतलब उसके अंदर की जो चीजें होती है रस, वो उस ओर बढ़ रहा होता है तो वो उस तरफ उन्मुख होती है भाई ये सड़क जयपुर जा रही है तो सड़क नहीं जा रही है वो इस तरह से ये नाड़ियां पूरी तत्की तरफ जाने वाली बताई गई है तो निश्चित संख्या इस तरह की आधुनिक विज्ञान से सिद्ध होती हो सर लेकिन बहुत होती है इतना तो ठीक है थीक। और कोई नौवें सूत्र का 170 सौ पृष्ठ पर हाँ दूसरी पंक्ति में जो शब्द का इन्होंने प्रमाण दिया है उपनिषद का पुनः प्रति न्याय प्रति योन आद्रवती बुद्धांता इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है हुआ तो ये जो स्वप्न में जाता है जिस रास्ते से गया था उसके कहना है कि पुनः फिर वो प्रति न्याय उल्टा उसी रास्ते से जिस मार्ग से गया था उसी ओर से लौटने के लिए है प्रति योन वापस अपने मूल स्थान की ओर आर्द्रवती लौट करके आता है विशेष रूप से तेजी से आ जाता है बुद्धांता एवं जगने के लिए जागृत होने के लिए उस तरह से वापस लौट आता है यहाँ आकर के फिर वो ज्ञानेन्द्रियों से कार्य लेता है और वो सक्रिय हो जाता है हाँ हाँ अच्छा जी एक पृष्ठ पर पक्षा पंक्ति कदा य स्वप्नम ना कंचनम पश्य अथा अस्मिन प्राणा ये इस वचन से हम ये अर्थ निकाल सकते है क्या कि, आ, सारे प्राण उस परमात्मा में एक रूप हो जाते हैं अथा अस्मिन इस वाक्य से सारे प्राण उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं जी ऐसा इस पंक्ति से अर्थ नहीं निकलता है यद्यपि प्राण परमात्मा में जाकर के हो लिप्त होते हैं वो भिन्न प्रसंग में जो ये आठवें सूत्र में कहा गया बिहार कात्मन का। सर्वे प्राणा व्युच्चरती उससे निकलते हैं मतलब उसी में गए भी थे उस तरह से नहीं वहां वो अलग प्रसंग है यहां जो प्राण शब्द आया है ये स्वयं परमात्मा के लिए आया है क्योंकि तासु यदा भवती तदा सुखता जब वो उनमें होता है तदा भवती जब वो सुप्त होता है स्वप्नम सुप्ता है स्वप्नम न कंचना पश्यति कोई स्वप्न नहीं देखता है और अथा प्राणे एकधा भवती इस प्राण में लीन हो जाता है उसमें तो प्राण मतलब परमात्मा में लीन होता है अगर मैं यू कहें कि प्राण परमात्मा में चले जाते हैं तो उसमें फिर प्राण एकधा भवती अस्विन अस्मिन मतलब परमात्मा नहीं तो भगवती का करता प्राण को ले रहे हैं पर पीछे जो कहा गया था स्वप्नम न कंच पश्यती किसी स्वप्न को नहीं देखता है इस पश्चति क्रिया का जो करता है वही भवती क्रिया का भी करता है तो स्वप्नम न पश्यती का करता निश्चित रूप से आत्मा ही है इस दृष्टि से यहां पर एकदा भवती ये भी आत्मा ही है तो आत्मा एकदा होता है किस में होता है परमात्मा में होता है तो अस्विन प्राणे प्राणे शब्द है यह प्राण में हुआ आचार्य छठे सूत्र के भाष्य के चौथी पंक्ति यहाँ लिखा हुआ है देहे खु स्वृष्टि न देहादयी तस्माच स्वप्नो न वस्तुतत्व तो स्वप्न के वस्तु तत्व का निराकरण इस हेतु से किया है कि देह में ही सृष्टि स्वप्न सृष्टि होती है देह, बह, देह से बाहर नहीं ये कैसे हेतु बन रहा है तो यहां जो इन्होंने एक बात रखी कि ये स्वप्न शरीर के अंदर होते हैं और शरीर परमात्मा के द्वारा निर्मित है ठीक है लेकिन जितने स्वप्न आ रहे हैं ये शरीर के अंदर है पूर्व पक्षी ने यही प्रश्न पूछा था कि स्वप्न की सृष्टि का करने वाला कौन है और सिद्धांती कह रहा है कि ये स्वप्न की सृष्टि तो काल्पनिक है बुद्धिगत है तो माया है तो ये अंदर है तो अंदर है तो इसलिए वस्तु तत्व नहीं है कैसे पता लगा अगर ये सारी सृष्टि वस्तु तत्व होती वास्तव में होती तो स्वप्न में जितना बड़ा हम इनको देखते हैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए खास तौर से बड़ी के लिए लगेगा छोटी चीजें तो ठीक है कोई कह सकता है कि अंदर भी हो जगह है इसलिए हालांकि वो भी छोटी चीजें अंदर नहीं मिलेंगी पर कोई कह सकता है कि शरीर के अंदर रह सकती है छोटी चीजें लेकिन जो तो बड़ी चीजें हैं नदी नाले पर्वत पृथ्वी सूर्य ऐसे बड़ी बड़ी जिनको कि हम स्वप्न में देख लेते हैं तो वो तो अंदर होते नहीं स्वप्न तो अंदर होता है पर ये चीजें अंदर रह नहीं सकती तो बिना इनके रहते हुए अंदर जो हमें सृष्टि की उत्पत्ति दिखाई दे रही है वो कैसी है वास्तव में तो ये चीजें अंदर नहीं है तो वास्तव में ना होते हुए भी दिखाई दे रही है इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु तत्व नहीं है वो ज्ञान के रूप में है, वो माया मात्र है इस दृष्टि से इसको वस्तु तत्व का खंडन किया जो कि अंदर नहीं हो सकती है वो वस्तु ठीक है धन्यवाद ठीक है तो आगे चलते हैं तो इन्होंने स्वप्न और सुशुप्ति इसके वर्णन तो कर दिए अब इससे जुड़ी हुई एक अवस्था का वर्णन और आगे करते हैं पृष्ठ संख्या एक तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ ये दसवां सूत्र सूत्र है मुग्धे अर्थ संपत्ति ही परिशेषा अवस्था में मुग्ध वैसे कहते हैं अज्ञान की अवस्था अल्पजेता की अवस्था भी होती है लेकिन बिल्कुल यहां अभिप्राय है अज्ञान की अवस्था कोई बोध नहीं हो रहा है उस मुग्ध अवस्था में तो इसको मूर्छा अवस्था कहना चाहते हैं जो बेहोश हो जाता है व्यक्ति तब अर्ध संपत्ति ही आधे लक्षण मिलते हैं आधे चिन्ह मिलते हैं सुषुप्ति की तुलना में सुषुप्ति के जो लक्षण है मूर्छा में वो उसके आधे ही मिलते हैं पूरे नहीं मिलते हैं कैसे पता लगता है परिशेषा जो बचे हुए हैं कुछ लक्षण वहां पर हमें प्राप्त होते हैं तो इसमें पूरा का पूरा सुषुप्ति जैसी स्थिति पूरे सुषुप्ति वाली बात इसमें नहीं होती ये हमें समझ लेना चाहिए परिशेषात् का मतलब होता है कि अन्य जो अवस्थाएं हैं उनसे ये भिन्न है परिशेष वो पूर्व में जो अवस्थाएं बताई गई उनमें से किसी में इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता नहीं होता है जैसे जागृत अवस्था है स्वप्न अवस्था है सुषुप्ति अवस्था है इन तीनों में से किसी में भी इसका समावेश नहीं हो सकता है तुरिया अवस्था भी दे सकते हैं समाधि अवस्था तो इन चारों में इसका समावेश नहीं हो सकता ये उससे भिन्न चीज है तो भाष्य देखिए मुग्धे मुग्धे को खोल दिया मूर्छिते उसको और आगे खोल रहे हैं मूर्छा प्राप्त सती मूर्छित हो गया मूर्छा को प्राप्त हो गया है उस समय जीवात्मनी सुषुप्ते है अर्थ गुणवशात जीवात्मा में सुषुप्ति के आधे गुण रहते हैं यानी पूरे नहीं रहते अर्थ गुणवशात भवती अर्ध संपत्ति सुषुप्ति के आधे गुण रहते हैं तो अर्धसंपत्ति कह दिया गया अर्धसंपत्ति को आगे खोल रहे हैं अर्ध संप्रसाद भावापत्ति अर्ध संप्रसाद के भाव की आपत्ति यानी प्राप्ति स्थिति मानते हैं कथम जाए थे कैसे पता लगता है ये तो कहते हैं परिशेषात हेतु दिया पर्यवशिष्टत्वात अन्यवस्था सा पर्यवशिष्य परिशेषात को खोला इन्होंने सब ओर से अवशिष्ट बचा होने से और इसी को आगे खोला अन्य अवस्थाओं से ये पृथक रहती है परिशेष रह जाती है अर्थात इसका समावेश पिछली चार अन्य चार अवस्थाओं में जागृत तो बिल्कुल अलग है ही स्वप्नों और सुशुक्ति और इन सब अवस्थाओं में इसका समावेश नहीं होता है तो ये बच जाती है जैसे बहुत सारे वस्तुएं हो या प्राणी हो उनको हमें वर्गीकृत करना इसको उसमें रख दिया अंतर्भावित कर दिया इसको इसमें अंतर्भावित कर दिया अब ये बच गया यह क्या होगा इसलिए इसको पृथक किया पक्षी हैं ये पशु हैं, ये जलचर हैं, ऐसे अब परिशेष से चमगादड़ बच गया चमगादड़ दड़ को किसमें करें कुछ अलग लक्षण मिल गए उसके अंदर पंख हैं तो पक्षी में लेकिन स्तनधारी है इसलिए पक्षी में नहीं जा सकता और पशुओं में डालने लगो स्तनधारी होने के कारण से तो पंख है तो उसमें नहीं जा सकता न अलग से बच गया अलग से बच गया ऐसे मूर्छा अलग से बच गई किसी में भी नहीं जा पा रही है। सुषुप्ति में से अधिक समानता है इसकी लेकिन सुषुप्ति में क्यों नहीं जा सकती और उससे भी आधे ही लक्षण मिलते हैं सारे नहीं मिलते हैं इसमें तो पर्यवशिष्टत्वाद अन्य अवस्था प्यो ही साफ पर्यवशिष्य थे नशातासु प्रसिद्धाशु अवस्थासु अंतर्भावती ये मूर्छा इन प्रसिद्ध अवस्थाओं में से किसी में भी अंतर्भावित नहीं होती है मूर्छायाम न जगत व्यापार हो अब कैसे नहीं उनमें समावेशित होती है तो मूर्छा अवस्था में जगत का व्यापार नहीं होता है जैसे जागृत अवस्था में जगत का व्यापार होता है ऐसा मूर्छा अवस्था में व्यापार नहीं होता है न स्वप्न दर्शनम और स्वप्न में जैसे हम सपने देखते हैं ऐसे मूर्छावस्था में सपने भी नहीं देखते न ही सुषुप्ते सर्वाणी लक्षणानी तब है और सुषुप्ति के भी सारे लक्षण नहीं मिलते कुछ तो मिलते हैं किंतु तत्र सुषुप्तिवत् अवतिष्ठते शरीरम शरीर तो सुषुप्ति की तरह से पड़ा रहता है आगे कह रहे हैं सुसुक्तिवत अवभाषते अंतरात्मी अंदर से वह सुषुप्ति के समान ही दिखाई देता है जैसे सोया वह पड़ा रहता है वो भी पड़ा रहता है तद विपरीतमी खु उपलक्ष्यते लेकिन सुषुप्ति से विपरीत भिन्न भी उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तस्मात्शेष न्यायाद अर्ध संपत्तिर इसलिए परिशेष से ये बच गया है इसमें अर्ध संपत्ति मानी जाती है मूर्छा के मूर्छा में सुषुप्ति के आधे गुण माने जाते हैं कुछ गुण माने जाते हैं आधे का मतलब कुछ है पूरा पूरा आधा आधा पचास पचास प्रतिशत नहीं आगे तत्र सुषुप्ति सुषुप्ति सुशुप्तिवत सुषुप्ति के समान उसमें क्या होता है तो तथ्य था सुषुप्ता जैसे सुषुप्ति में ये चीजें कही गई है क्या युप्तो न कंचना कामम काम आये सोने के बाद वो किसी कामना की कामना नहीं करता किसी चीज को चाहता नहीं है तो मूर्छित भी किसी चीज को नहीं चाहता है न कंचन न स्वप्न पश्यति किसी स्वप्न को नहीं देखता है तो मूर्छित भी किसी स्वप्न को नहीं देखता है अत्रस्तेनो अस्तेनो भवति में जो चोर होता है वो अचोर हो जाता है वही चोर चोट नहीं रहता क्या पता <laughs> दिन में कुछ भी करता हो सोते समय तो वो चोर नहीं रहेगा सुषुप्ति में तो नहीं होगा ऐसे ही मूर्छा में भी होता है <clears throat> जिग्रन भाई तन्न जिग्रती सुंगता हुआ भी वो सुंगता नहीं है यानी गंध तो जा रही है लेकिन फिर भी नहीं सुंगता है सुषुप्ति में भी उसका बोध नहीं होता है मूर्छा में भी नहीं होता है न ही घ्रातुर घातेर विपरिलोपो विद्यते तो जो घ्राता है सुघने वाला है यानी आत्मा उसका घ्राते यानी घृण शक्ति का विपरीोपो नोप नहीं होगा आत्मा में सुंघने की शक्ति हमेशा रहेगी आत्मा में सूंघने की शक्ति हमेशा रहेगी वो घ्राता है सूंघने वाला है तो सूंघने की शक्ति सामर्थ्य आत्मा में सदैव रहेगी उसका लोप कभी भी नहीं होगा लेकिन फिर भी वो सूंघ नहीं पाता है तो जैसा सुषुप्ति में है ऐसा ही मूर्छा में भी और ये घ्राण का तो इन्होंने एक उदाहरण दिया ऐसे सभी इंद्रियों का वहां उपनिषद में लिखा हुआ है या तो थोड़ा सा भाग दिया है अब इसमें एक बात समझने की रहती है कि आत्मा में सूंघने की शक्ति है या नहीं है अगर प्रश्न उठत उठता है उसमें कि अगर आत्मा में सूंघने की शक्ति है तो फिर ग्रहण का क्या आवश्यकता है ग्रहण की क्या आवश्यकता है उसको और अगर उसमें देखने की शक्ति है तो फिर नेत्र की क्या आवश्यकता है और यदि उसे नेत्र की आवश्यकता है इसका मतलब है उसमें देखने की शक्ति नहीं है नाक की आवश्यकता है ग्रहण की तो इसका मतलब है उसमें सूंघने की शक्ति नहीं है तभी तो साधन की आवश्यकता है असामान्यत हम साधनों को इसी तरह लेते हैं कि हमारे अंदर लिखने की शक्ति नहीं है इसलिए हम लेख नहीं लेते उंगली से तो हम लिख नहीं सकते हैं ना कैसे लिखेंगे इसलिए हम लेख नहीं लेते लिखते तो लिखने की शक्ति किस में है रेखा खींचने की, की लिखनी में है लेकिन फिर भी दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम लिख तो हाथ ही रहा है फिर भी लेखनी तो अपने आप लिख नहीं सकती है इसको साधन की आवश्यकता है तो इस लेखनी की हमें आवश्यकता है लेकिन फिर भी लिखने की शक्ति जो है वो तो हाथ में ही है ऐसे ही सुंगने देखने की शक्ति तो आत्मा में है जो भी शक्तियां गिना रखी है उनमें यह सब है ये सब आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है लेकिन उसकी अशक्ति ये है कि वह बिना साधनों के कर नहीं सकता बद्धावस्था में जब शरीर रहते हैं इस समय तो इंद्रियों सूक्ष्म इंद्रियां स्थूल इंद्रियों के अपने अपने शरीर के माध्यम से ये सब जानता है और करता है और मुक्तावस्था में मुक्तावस्था में भी देखता सुनता चकता है वो परमात्मा की सहायता से करता है क्योंकि तो स्थूल इंद्रियां और स्थूल शरीर भौतिक शरीर प्रकृति तो वहां रहती नहीं प्रकृति को तो वह छोड़ देता है छूट जाती है उससे लेकिन फिर भी जो देखता है सुनता है ये जो उपनिषदों में आता है तो परमात्मा की सहायता से यहां पर प्रकृति की सहायता से करता है वहां परमात्मा की सहायता से कर लेता है पर देखने सुनने चखने की शक्ति जो है सामर्थ्य वो तो आत्मा नहीं है तो उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि न ही घ्रातुर घातिर विपरिलोपो वित घाता की घाण शक्ति का विपरिलोप समाप्ति कभी नहीं होती वो तो उसमें नित्य है आत्मा नित्य है तो उसके ये गुणधर्म भी स्वभाव उसमें नित्य है आगे तो ऐसा का ऐसा ही मूर्छा में भी होता है सुषुप्ति का बताया मूर्छा में भी ऐसा ही होता है आगे सता सोम्य तदा संपन्नो भवति ये मूर्छा के लिए पीछे आया सुषुप्ति के लिए आया था पीछे कि उस सत्व यानी ब्रह्म के साथ में वो संपन्न हो जाता है युक्त हो जाता है यानी उसका आनंद लेता है उसमें लीन हो जाता है अब ये बात इन्होंने मूर्छा के संदर्भ में भी लिख दिया है समानता बताते हुए लेकिन ये बात विचारणीय कि सुसुप्ति में तो ठीक है पर अवस्था में वो परमात्मा में लीन हो जाता है वो हमें प्रमाण नहीं मिलते ये नहीं कह सकते तो ब्रह्मरूपता में समाधि सुषुप्ति मोक्ष तो लिखा है वहां पर लेकिन मूर्छा तो नहीं लिखा है मुग्धावस्था तो नहीं लिखी है ये तीन है तो इसलिए ये वचन यहाँ पर न लिया जाए तो अच्छा है और यदि सामान्य रूप से ग्रहण कर रहे हैं कि जैसे सुषुप्ति में परमात्मा में लीन रहता है ये पीछे इन्होंने लिखा भी था तो वो तो जागृत अवस्था में भी रहता है वो तो सभी अवस्थाओं में रहता है उसमें कोई तो विशेषता नहीं है सुषुप्ति के लिए अलग से कहा जाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो इतने धर्म संत किल मूर्छायाम अपि अपनी उपलब्ध सुषुप्ति के लक्षण तो है ये मूर्छा में भी उपलब्ध होते है न चाह तुखानुभूति दुख की अनुभूति नहीं होती है सुषुप्ति में भी नहीं होती तो यहां भी नहीं होती किंतु सुषुप्ति विरुद्धा धर्म अपनी तथा लक्ष्य लेकिन मूर्छा में सुषुप्ति से विरुद्ध यानी भिन्न धर्म भी दिखाई देते हैं लक्षित होते हैं तो वो क्या होते हैं उसको बता रहे भेदक लक्षण अब समानताएं तो हर हर हर दो वस्तुओं में दो क्रियाओं में कुछ न कुछ समानता तो होगी ही और भिन्नता भी होगी तो भिन्नता से ही हम भेद का पता करते हैं लेकिन विश, जो विशेषताएं होती है उससे कुछ ना कुछ समानता तो सबके अंदर मिलेगी अभी भिन्नता बता रहे हैं सुषुप्ति खरु स्वभावतः स्वतः एवं श्रमात्वती है सुषुप्ति कैसे आती है अपने आप आती है थक गए हैं श्रम हो गया है तो उससे सुशुप्ति आ जाती है श्रमा श्रम श्रम का मतलब यहां पर थकना अर्थ होता है वैसे हम श्रम जो लेते हैं परिश्रम मेहनत इससे तो आयुर्वेद में श्रम शब्द थकान के लिए आता है क्लांति नहीं श्रांति, श्रांति हाँ श्रांति के लिए श्रम श्रमात श्रम से शांति और क्लांति मन की होती है मन की थकान को क्लांति बोलते हैं और शरीर की थकान को शांति बोल देते हैं तो स्वतः श्रमात्वती मूर्छा तो कें चित अभिघाते न बाह्य न दंडादि नभ्यंतरे ना व मानस रोग मानस शोक रोग आदिना जायते इति निदान वैपरीत्यम तो मूर्छा तो बाहर का आघात होता है चोट लग जाए सिरवीर में तो, तो मूर्छित हो जाता है बाहर कोई डंडा वगैरह लग गया अथवा अंदर का भी कारण हो सकता है मानसिक रूप से कोई शोक हो गया किसी को दुख हो गया मानसिक अथवा कोई अंदर का रोग है तो भी व्यक्ति मूर्छित हो जाते हैं इति निदान वैपरीत्यम निदान कहते हैं कारण को एक कारण की विपरीतता है भिन्न भिन्न कारण विपरीतता मतलब भिन्नता है इस दृष्टि से मूर्छा और सुषुप्ति अलग अलग है थकान के कारण से व्यक्ति कभी मूर्छित नहीं होता सुसुप्ति तो आएगी नींद आएगी लेकिन मूर्छित नहीं होता है आगे अनुभूति वैपरीत्यम खलपी भवती और इन दोनों की अनुभूति में भी भिन्नता होती है क्या सुषुप्त आनंदानुभूति मूर्छायाम शून्यत्म तो सुषुप्ति में तो हमें अच्छा अनुभव होता है अच्छी नींद आई है तो उठ करके हमें अच्छा लगता है लेकिन मूर्छित होने के बाद में जब वो उठेगा तो वो अच्छा नहीं लगने की बात है वो वह शून्य लगेगा कि क्या हो गया वो पहचान ही नहीं पाता है क्या हुआ हो तो गया अचानक कैसे मैं इस स्थिति में आ गया गुमसा रहता है वो बिल्कुल क्योंकि उसको अनुभूति नहीं होती है शून्य रहता है तो अनुभूति के भी भिन्नता है आगे देह वैषम ते थे शरीर के बाहर की जो आकार प्रकार है उसमें भी भिन्नता दिखाई देती है क्या सुषुप्तु यथा पूर्वम यथास्व स्वीति तो सोया हुआ तो जैसे पहले अपने अपने श्वास को लेता है ऐसे वो सांस को लेता रहता है हालांकि सांस में कुछ तो अंतर आ ही जाता है सोने पर लेकिन जैसे जगते समय ले रहा है ऐसे वो लेता रहता है लेकिन मूर्छित अस्तु चिरा स्टिक नेत्र उदघटित वदनश्च मृतवत्त लेकिन मूर्छित व्यक्ति में तो सांस भी उखड़ती है वो कभी लेता है कभी नहीं लेता कभी टूट सी भी जाती है ऐसा भी होता है और उसके आंख फटी फटी सी रहती है खुले हुए भी रहते हैं मूर्छित में आंखें खुली हैं और वो कुछ देख नहीं पा रहा है एकदम स्थिर हो जाती है लेकिन सोते समय तो आंखें खुली नहीं रहती है बंद हो जाती है तो चिरात श्वसित स्टित नेत्र फटे हुए नेत्र वाला और उदघटित बदनश्च और मुख खुला हुआ रहता है हाँ उद्घाटित बदनश्च खुले हुए मुख वाला वदन मतलब मुख तो सुषुप्ति में भी किसी किसी का मुख खुला हुआ रहता है वो एक अलग बात है सामान्य बंद ही रहता है और मूर्छा में मूर्छा में भी वैसे दोनों होते हैं लेकिन मूर्छा में प्राय एक अलग ढंग से मुख खुला हुआ रहता है सुषुप्ति में वैसा नहीं खुला हुआ रहता है तो बस खुला है तो खुला है उसका मुख और मृत प्रतिष्ठित मृत के समान रहता है धमनी तीव्रम चलती हृत प्रदेशों कंपते धबनी नाड़ी तेज तेज चलती है हृदय प्रदेश में कुछ कंपन होता है कुछ अलग ढंग से यानी अस्वाभाविकता लगती है जबकि सोते समय सुषुप्ति में ऐसा नहीं होता तो सेयम मूर्छा यो प्रसिद्धा अस्ती ये मूर्छा जो है लोक में और आयुर्वेद में प्रसिद्ध है जनसामान्य में भी और चिकित्सा शास्त्र में भी तस्याम सुषुप्तेर्भिन्नायाम सुभुपति वच्च वर्तमानयाम मूर्छायाम अर्थ संपत्तिरती युक्त तो उस सुसुप्ति से भिन्न सुषुप्ति के समान लेकिन जो विद्यमान है उस मूर्छा में अर्ध संपत्ति होती है ये कथन ठीक है मुक्ते मुग्ध संपत्ति परिशेषात, परिशेष से बच जाने से पता लगता है कि पूरा पूरा ये किसी में भी सम्मिलित नहीं हो रहा है हो रही है मूर्छा ठीक है दिखने में भी चेहरे वगैरह से पता लग जाता है कि सोरा है या मूर्छित है सोया हुआ है या मूर्छित है अब हालांकि कई बार उल्टा भी हो जाता है मतलब खासतौर से कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है और मृत्यु हो गई उसकी तो जो जाते हैं, उनको चूंकि पता नहीं होता है कि ये मर गया है वो तो ऐसे ही देखते हैं कि जैसे सोया हुआ है बिल्कुल सोते सोते बस उसी स्थिति में रहता है तो पता नहीं लगता ये मर गया या बेहोश हो गया या क्या है जगता नहीं है लेकिन लेकिन अंतर होता है सुषुप्ती अवस्था में तो हम उसको अगर हाथ छुएं, थोड़ा हिलाएं, तो जग जाता है जल्दी से और मूर्छित अवस्था में नहीं होता है। उसको जग तो भी नहीं होता है वो। कभी आ जाए तो नहीं तो, लेकिन उसको पता नहीं लगता है ये अंतर रहता है दुर्दयीर जी ने और भी लक्षण लिख रखे हैं कि चेहरे में भी भिन्नता होती है सोया वह होता है तो शांत रहता है और मूर्छित रहता है तो वैसी शांति उसमें नहीं दिखाई देती चेहरे के ऊपर कुछ परेशान हो या तो कुछ विकृत चेहरा उसका सामान्य से अलग तरह से दिखता है पथराया शांत नहीं रहते सबके चेहरे शांत नहीं रहते आ, अलग अलग दिखेंगे आप सोते हुए को देखते हैं बच्चों को देख लो बड़ों को देख लो तो कोई तो सोता हुआ शांत लगेगा अच्छी स... और कई परेशान रहता है सोते हुए भी वो सपने के कारण भी हो सकता है भयंकर सपना आ रहा है कुछ और हो रहा है और सुषुप्ति के अंदर भी चेहरे में भेद लगेगा अलग अलग स्थिति होती है कुछ लोग बहुत शांत सोते हैं कुछ परेशान सोते हैं उनकी निद्रा भी पूरी नहीं होती है वास्तव में वो गहरी नींद सो ही नहीं पाते फिर भी मूर्छित का हमें पता लग जाता है सुशुक्ति से भेद होने से इसलिए इसको अर्ध संपत्ति कहा गया ठीक है आगे देखिए ग्यारहवा सूत्र तो अब जब इन्होंने ये अवस्थाएं बताई और मूर्छित अवस्था भी बताई पीछे की भी सारी अवस्थाएं ले लेंगे स्वप्न और सुशुप्ति भी तो एक परमात्मा भी तो इसमें साथ में रहता है अंदर तो अंदर रहता है तो परमात्मा भी इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है क्या जब आत्मा इन स्थितियों में रहता है परमात्मा भी वहां रहता है तो उसको भी वो स्थितियां प्राप्त होंगी कि आशंका हो रही है प्रश्न उठ रहा है उसको तो इसको उठाते हुए इसका समाधान किया गया है ग्यारह सूत्र न स्थान तो उभयिंगम सर्वत्र परस्य मतलब परमात्मा न पर आत्मा का पर का न तो स्थान तो स्थान पर रहते हुए भी उसको ये निद्रा सुषुप्ति मूर्छा आदि नहीं होती परमात्मा को क्यों नहीं होती उभयलिंगम सर्वत्र उसमें दोनों ही प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के लिंग लक्षण देखे जा सकते हैं सर्वत्र वो होता है अगर वो आत्मा में आत्मा सुषुप्ति में है या मूर्छा में है उसके अनुसार वो होने लगे तो परमात्मा क्या किस स्थिति में माना जाएगा परमात्मा में भी सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था माननी पड़ेगी ऐसा हो सकता है कि परमात्मा केवल सुषुप्ति दशा में चला जाए केवल परमात्मा केवल मूर्छा अवस्था में चला जाए केवल क्यों नहीं हो सकता अंदर है अगर होता है तो वो चला जाएगा जैसे आत्मा पूरा चला जाता है ऐसे परमात्मा भी चला जाना चाहिए क्यों नहीं जा सकता नहीं भले ही अंदर बाहर है लेकिन भाई दुनिया में इतने मनुष्य है सब सोए हुए थोड़े ना रहते हैं कोई जगह भी रहता है कोई मुरछित भी रहता है कोई स्वप्न भी देख रहा होता है अगर वहां स्थान के कारण से परमात्मा में ऐसा माना जाए तो क्या मानेंगे परमात्मा को पूरा का पूरा एक जैसा हो ही नहीं सकता तो सबके अलग अलग कितने अलग अलग तरह के लोग हैं, आज सबकी अलग अलग अवस्थाएं हैं तो परमात्मा एक जैसा नहीं हो सकता और ऐसा कह नहीं सकते कि जहां कहीं सुशुक्ति अवस्था में है कहीं जागृत में है मूर्छित अवस्था में ऐसा कह नहीं सकते परमात्मा तो एक रस रहेगा रहेगा तो एक जैसा रहेगा न एक जैसा वो हो नहीं सकता तो इससे भी पता लगता है कि परमात्मा इन अवस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है आत्मा की ही अवस्थाएं हैं तो न स्थान परस्य है उभय सर्वत्र भाष्य परस्य आत्मन परस्य को खोल दिया परस्य आत्मन और अर्थात परमात्मा और खोल दिया पर ब्रह्मण का स्थान स्थान से स्थान का मतलब है पूर्वोक्त अवस्था संपर्कों नास्ति पहले वाली अवस्थाओं स्थान से भी पहले कहीं भी अवस्थाओं से उसका कोई संपर्क नहीं है यद्यपि वो उन्हीं स्थानों पर रहता है जहां आत्मा भी रहती है स्वरूप तस्तु का कथा वास्तव में वो वैसा हो जाए वो तो छोड़ ही दो लेकिन उसका उनसे संपर्क तक नहीं होता है परमात्मा का इन अवस्थाओं से संपर्क यानी छूना तक नहीं होता कि थोड़ा सा प्रभाव आ रहा छूने का मतलब है थोड़ा सा प्रभाव आना वो तक नहीं होगा स्वरूपता परमात्मा सो जाए स्वरूपता परमात्मा मूर्छित हो जाए सुषुप्ति या स्वप्न में चला जाए स्वरूपता तो हो ही नहीं सकता छूना भी नहीं उसको यह अवस्था छूती भी नहीं है वो तो हमेशा जागृति अवस्था में स्वरूप तस्तु कल्पना या संभाव आया परमात्मा ऐसा हो जाए उसकी तो कल्पना तक नहीं कर सकते केवलम स्थान संबंधात ता इति क्रोशंती संपर्कः तो केवल स्थान के संबंध से यानी तात्स्थ्य उपाधि से उसके आश्रय में रहने से इस तरह भी संपर्क नहीं हो सकता है उदाहरण दिया मंचाह क्रोशंती जैसे मचान चिल्लाते हैं तो मचान चिल्लाते हैं जो मंच होते हैं वो चिल्ला रहे बोल रहे हैं तो मंच तो बोलते नहीं है उन पर स्थित मनुष्य तो कोई प्राणी है वो बोलता है तो वहां पर तो कुछ संपर्क है फिर भी तो बोले परमात्मा के साथ तो ऐसा भी नहीं हो सकता उसका कोई लेश भी नहीं है आगे किंचतस्य स्थान यद संबंध ना अवस्था कल्पना संभाव्यता और वो उसका कौन सा स्थान है जिसके संबंध से अवस्था की कल्पना संभावित हो परमात्मा के लिए वो कौन सा स्थान है जिसके आधार पर वो हम सोच रहे हैं या पूर्व पक्षी कल्पना कर रहा है या प्रश्नकर्ता मन में प्रश्न ला रहा है कि उसमें ये अवस्थाएं आती होगी तो उसके लिए कह रहे हैं उच्चतः ये कथन किया जा रहा है स एव विज्ञान आत्मा ये विज्ञान स्वरूप आत्मा वो जीव है कौन जस्मिन जगत जस्मिन जागृद आदि जिसमें कि जागृत आदि अवस्थाओं की संभावना है, जागृत स्वप्न सुशुक्ति मूर्छा ये सब की, इन सब की संभावना किसमें है वह सुविज्ञान आत्मा जीव में है तो प्रतिपाद्यते ही जैसा कि प्रतिपादत प्रतिपादन किया जा रहा है उस आत्मा में ये परमात्मा भी रहता है उसके लिए वचन दिया पहले भी आ चुका है ये यह आत्मा नितिष्ठ आत्मा नो परमात्मा आत्मा में रहता हुआ आत्मा के से भिन्न है आत्मा अंतर आत्मा से भिन्न है और ये आत्मा शरीरम आत्मा जिसका शरीर है तो इसकी संभावना बनती है यथा ही भौतिकम पृथिव्यादिमय पिंडम शरीरम जीवात्मा तो जिस प्रकार से जीवात्मा का शरीर क्या होता है पृथ्वी पृथिव्यादि से युक्त तो ये जो पिंड है भौतिक पिंड है ये जीवात्मा का शरीर होता है तथा ही जीवात्मा शरीरम तस् परमात्मा उसी तरह आत्मा यानी जीवात्मा परमात्मा का शरीर है आत्मा का शरीर यह स्थूल शरीर हो गया भौतिक शरीर और परमात्मा का शरीर ये जीव हो गया इस ढंग से क्यों तो शरीर वर्तित्वा जीवात्मा जागृद आदि अवस्था भी संपत्ति और चूंकि जीवात्मा शरीर में रहता है इसलिए शरीर से संबंधित जो जागृत आदि अवस्था वो उससे युक्त हो जाता है उसे संबद्ध हो जाता है तो कहते हैं इसी प्रकार से तद्वत परमात्मा भी जीवात्मा रूप शरीरवर्तित्वा जागृत आदि अवस्था भी संबद्ध तो कोई कल्पना कर सकता है कि परमात्मा भी चूंकि आत्मा में रहता है तो आत्मा की जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं हैं उनसे वो भी संबद्ध युक्त हो जाएगा हो जाना चाहिए ऐसा कोई कह सकता है एक सामान्य दृष्टि से बनी सकता है ना शरीर से संबंध अवस्थाओं से युक्त जैसे आत्मा होता है ऐसे आत्मा से संबंध अवस्थाओं से युक्त परमात्मा भी हो सकता है होना चाहिए तो ऐसा अगर किसी के द्वारा कल्पित किया जाए तो उत्तर के दे रहे तरही तन्ना कल्पितव्य तो हम ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसी कल्पना क्यों नहीं संभव है तो का सर्वत्र उभयलिंगम लिंगम तो जीवात्मा तू तस्मिन एकस्मिन शरीर ही वर्तते तसे परिच्छिन्न आत्मा में तो घट जाता है कि ये शरीर में रहता है तो इन अवस्थाओं से युक्त होता है क्योंकि आत्मा तो परिचिन्न है एक देशी है एक शरीर में रहता है इसलिए वहां तो ये घट जाता है किंतु परमात्मा तो भी परमात्मा तो सर्व व्यापक है सर सर्वत्र जीवात्मा सर्वत्र जीवात्मा सुर रूपे न शरीर रूपेश तो परमात्मा तो शरीर रूपेश जीवात्मा सुवत्र विद्यते जब आत्मा को परमात्मा का शरीर मानेंगे वो तो, तो सभी आत्माओं में जो उसके शरीर है उस शरीर रूपी आत्माओं में आत्मा रूपी शरीरों में वो सदैव विद्यमान रहेगा और ऐसे में तस्य न केवलम एव जीवात्मा शरीर ऐसे तो में केवल एक ही जीवात्मा उसका शरीर है ऐसा नहीं कह सकते वो तो सारी जीवात्मा उसका है। जीवा शरीर है किंतु सर्वे जीवात्मा न शरीरम सभी जीवात्मा उसका शरीर है तेना कश्चित जीवात्मा स्वपीति कश्चित जागृति तदित्तम उभय लिंग दोष स्थानतः तत्र प्रसचेत तो ऐसे में जब परमात्मा का शरीर आत्मा है ये मानेंगे तो भिन्न भिन्न भिन बहुत सारी आत्माएं हैं तो उसमें कोई आत्मा जगता है कोई आत्मा सोता है तो इस प्रकार से परमात्मा में तो दोनों के लक्षण आने चाहिए जगते के भी लक्षण आने चाहिए और सोते भी के भी लक्षण आने चाहिए अगर आत्मा में स्थित परमात्मा को मान के उन अवस्थाओं से युक्त होना माना जाता है तो परमात्मा में दोनों तरह के लक्षण आने चाहिए उभयलिंग आने चाहिए आगे अथच जीवात्माभ्यो अतिरिक्त सर्वे भी पृथ्वी आद पदार्थ तस् शरीरम इध्यते और जीवात्माओं को छोड़कर के अन्य भी तो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, वो भी तो परमात्मा के शरीर है दिवी कहा गया मात्र जीवात्मा ही तो शरीर नहीं है जीवात्माओं में तो ये अवस्थाएं हैं जड़ वस्तुओं में कहा यह अवस्थाएं हैं परमात्मा तो, तो उनमें भी है और इन जड़ वस्तुओं को भी परमात्मा का शरीर शास्त्र में कहा गया है तो सर्वेपी पृथ्व्यादय पदार्थ तस्व शरीरम उचित ऐसा शास्त्र में कहा है इसको ब्रेदारण्य का वचन दे रहे हैं। यह है पृथ्व्याम तिष्ठन पृथ्व्या अंतरो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न है ऊपर जो आत्मा से संबंधित वचन था बस वही उसी से आसपास के ये वचन है तो जो पृथ्वी में रहता हुआ भी पृथ्वी से भिन्न है से पृथ्वी शरीरम जिसका ये पृथ्वी शरीर है तो आत्मा को जैसे शरीर कहा था ऊपर जैसे आत्मा शरीरम ऐसे पृथ्वी शरीरम पृथ्वी को भी शरीर का आगे यह आकाशे तिष्ठन से आकाश शरीरम जो आकाश में रहता वह आकाश से भिन्न है और आकाश जिसका शरीर है इससे आकाश है शरीरम तो एवं सर्वत्र वर्तमान इस प्रकार सब जगह विद्यमान रहता हुआ ये परमात्मा तत् परमात्मा मनी उभय लिंगत्व स्थान तो दर्शते तो यहां पर परमात्मा में दोनों ही लक्षण दिखाए गए हैं कि चेतन के समान भी कह सकते हैं चेतन भी शरीर है तो जड़ भी शरीर है अतच से परमात्मा जगति तद बहिर्पिचा वर्तते और दूसरी बात कह रहे हैं कि परमात्मा इन चेतनों के अंदर भी है इस जगत के और उसके बाहर भी है ये भी शास्त्र कह रहा है केवल अंदर अंदर होता तो उससे युक्त तो होता मान लेते अंदर भी है और बाहर भी है उसके लिए वेद का प्रमाण दिया तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य तो सर्वस्या सर्वस्य, सर्वस्य सबके अंदर वो विद्यमान है तदु सर्वस्य अस्य सर्वस्व्य और वो इस सबके बाहर भी है गीता का कहा बहिरंत भूताना भूतों के प्राणियों के अंदर भी है और बाहर भी है त्री आरण का दे रहे जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा ये जो सारा भी जगत दिखाई दे रहा है जो दिखाई दे रहा है अथवा सुनाई दे रहा है अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा वो भी जो दिखाई दे रहा है वो भी सुनाई तो देता ही है जो दिख रहा है उसके बारे में सुनते भी है कि हाँ ऐसी ऐसी वस्तुए हैं है। तो दृश्यते से श्रुयते भी वहां पर आ जाता है लेकिन जहाँ का मतलब है जो केवल सुनाई देता है दिखाई नहीं देता उसमें भी सब में अंतर नारायण नारायन यानी परमात्मा इन सब के अंदर और बाहर सब जगह व्याप्त हो करके और स्थित है विद्यमान है इनके सबके अंदर विद्यमान है अर्थात अंदर और बाहर दोनों तरफ है तो एवं परमात्मा न सर्वत्र विद्यमान तो परमात्मा के इस प्रकार सब जगह व्यापक होने के कारण से सब जगत रूप स्थान स्थानवान अपी जगतों बहिर्वर्तमान अस्थानवान अपी तो जगत के अंदर विद्यमान होने से तो जगत रूप स्थान वाला भी है वो अर्थात ये उसके स्थान भी है और इसके बाहर रहने के कारण से ये इसका अस्थानवान भी है ये जगत उसके स्थान नहीं है उसे बाहर भी रहता है दोनों तरह से हो गया तस्मात्मा स्थान तो अपी तत्र अवस्था संपर्क है तो इसलिए इस स्थान के कारण भी परमात्मा में अवस्था का संपर्क नहीं हो सकता इससे और भी बहुत सारी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं कि परमात्मा आत्मा में रहता है तो आत्मा के समान या उसके मन के अंतकरण के समान वो मलिन हो जाता है अविद्या से युक्त हो जाता है ऐसा नहीं और यही बात मलिन वस्तुओं के लिए भी आती है पहले भी आया था इन मलिन वस्तुओं के अंदर परमात्मा रहता है तो वही परमात्मा भी मलिन हो जाता है तो वो मलिन नहीं होता वैसे भी सब जगह अंदर बाहर है शुद्ध पवित्र है अब ये जो पीछे बात कही इसका यदि कोई खंडन करे बोले कि न ये कथन आपका ठीक नहीं है तो बोले भेदात इति चेत बोले परमात्मा का शरीर तो भिन्न रूप से बताया गया है अभी पीछे परमात्मा का शरीर क्या बताया गया था आत्मा को परमात्मा का शरीर बता दिया गया था और आकाश आदि को इसमें भी वो विद्यमान पृथ्वी को इसको परमात्मा का शरीर बता दिया गया था तो ये अलग अलग बहुत सारी चीजें परमात्मा के शरीर के रूप में कही गई थी तो पूर्व कह रहा है कि नहीं ये इस तरह से नहीं देखो बोले परमात्मा का शरीर तो भिन्न बताया ही गया है भिन्न रूप से जैसे हमारे आंख नाक कान सिर हाथ पैर बताए गए हैं ऐसे परमात्मा के भी बताए गए हैं अब ये दूसरे ढंग से शरीर बताया जा रहा है यानी पूरा जो ब्रह्मांड है या पूरी सृष्टि है उसमें परमात्मा उस पूरे को परमात्मा का एक शरीर मान करके अभी जो पीछे कथन किया गया था अभी पृथ्वी उसका शरीर है आकाश उसका शरीर है आत्मा उसका शरीर है इत्यादि जो कथन था वो एक अलग ढंग से था वहां अनेक शरीर बताए गए जिसमें रहता है वही उसका शरीर कह दिया गया परमात्मा जिसमें भी रहता है उसी को परमात्मा का शरीर कह दिया गया तो बोले नहीं परमात्मा का अलग से शरीर भी बताया गया तो जैसे हम सब अलग अलग शरीर वाले होते हैं तो हमारे में अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं वो दोष नहीं आएगा कि एक जना सुषुप्ति में है तो दूसरा स्वप्न में है तो कैसे हो सकता है तो जब सब अच्छे अलग अलग शरीर है तो ऐसा वहां संभव है बोले ऐसे ही परमात्मा का भी अलग से शरीर बताया हुआ है तो उस अलग शरीर वाले परमात्मा में ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं पीछे जो ये कहा गया था कि अलग अलग आत्माओं में अलग अलग अवस्था है कोई स्वप्न में है कोई सुषुप्ति में है कोई जाग्रत है तो ये तो परमात्मा क्या होगा उनमें से तो बोले नहीं परमात्मा तो अलग शरीर वाला है और उसकी अपनी भी ये अवस्थाएं होती है चूंकि परमात्मा का अलग से शरीर बताया गया इसलिए उसमें भी मनुष्य आदि के समान ये अवस्थाएं होती है इस तरह से यदि कोई कहे तो न भेदादिति चेत तो उसका उत्तर दे रहे हैं ना आपका कथन ठीक नहीं है प्रत्येकम ये जो प्रत्येक है जितनी चीजें बताई गई हैं उसमें अभेद का वचन होने से पहले उसने पूर्व पक्षी ने कहा था भेदादिति भेद होने से तो अतद्वचनाथ को ये कह रहे हैं कि भेद का वचन ना होने से यानी अभेद का वचन होने से ये भेद का वचन नहीं है वहां पर भिन्न शरीर नहीं कहा गया है वास्तव में परमात्मा का एक अलग स्वतंत्र भिन्न शरीर नहीं कहा गया है वाक्य तो ऐसे मिलते हैं उन वाक्यों की चर्चा की जाएगी तो बारे में सूत्र भाष्य देखिए तो ना के बाद तो अल्प विराम ना है पूर्व पक्षी के द्वारा कहा हुआ भेदादिति चेत ऐसा कहे फिर जो ना है पूर्व पक्षी का निषेध है वो सिद्धांती ना निषेध कर रहा है तो बात वाक्य देखे यदुत्तम स्थान तो न परमात्मा जगत जागृद अवस्था संपर्क को भवती तो ये जो कहा गया पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांति को कि ये जो आपके द्वारा कहा गया कि स्थान के कारण भी परमात्मा का जागृद अवस्था का संपर्क नहीं होता है क्यों यथो तो ही अने उभयिंग दोष है प्रसजियता यदि ऐसा मानेंगे तो उभय लिंग दोष आ जाएगा दो दो भिन्न भिन्न चीजें होने लगेंगी इसी कथनम न सम्यक आपका ये कथन ठीक नहीं है तो सिद्धांति पूछ रहा है तत्क न समय ये ठीक क्यों नहीं है तो उच्चते पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है भेदात भेद होने से सूत्र कांश है भेदात अब इसको खोल रहे हैं यथोहि तो परमात्म शरीरम भेदे न पृथकवे न निर्देश्य क्योंकि परमात्मा का शरीर भेद से पृथक रूप से शास्त्र के अंदर कहा गया है उल्लेखित है यथा जीवात्म पृथक शरीरम एवम एवं परमात्मोपी शरीर पृथक प्रतिपाद्यते जैसे आत्मा का अलग अलग शरीर है हर आत्मा का अलग शरीर है ऐसे परमात्मा का भी शरीर पृथक रूप से बताया गया है अब उसके लिए इन्होंने वचन दिया ये अथर्वेद के मंत्र दिए हैं यस्य भूमि प्रमाण तरीक्षम उतोदरम दिव यश्चक्रे मूर्धानम तस्म ज्येष्ठा ब्रह्मणे नम ज्य श्रेष्ठ बड़े परमात्मा के लिए ब्रह्मा के लिए मेरा नमस्कार है कौन सा तो ये भूमि प्रमा, ये भूमि जिसका पैर है पाद मूल है ये भूमि जिसका पैर की तरह से है अंतरिक्षम उतोदरम और अंतरिक्ष उसका जैसे अंतरिक्ष उसका पेट है तो परमात्मा के शरीर के अवयव बताए जा रहे हैं ये जो प्र, प्रमा या उदर वगैरह ये तो हमारी दृष्टि से कथन किया जा रहा है तो परमात्मा का पैर क्या है तो बोले भूमि है उदर क्या है तो अंतरिक्ष है और दिवम यश चक्रे मूर्धानम और द्व्युलोक क्या है उसका मूर्धा है जैसे कि सिर है तस्मय ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है तो तीन चीजें बता दी पैर बता दिए बीच का बता दिए अंतरिक्ष और मूर्धा बता दिया तो एक तरह से शरीर हो गया ना तो ये शरीर तो किसी मनुष्य किसी प्राणी का नहीं है किसी प्राणी का ऐसा शरीर नहीं है लेकिन परमात्मा का ऐसा शरीर है पृथक शरीर का वर्णन आ गया और आगे कहा यस्य सूर्य चक्षुष चंद्रमाश्च पुनर्नवाह परमात्मा के नेत्र कौन है ये सूर्य और चंद्र परमात्मा के नेत्र ने? है जैसे हमारे दो नेत्र दिखाई देते जीन हैं ऐसे है। ये भी दो दिखाई देते हैं पुनर्नवाह जो कि बार बार नया हो जाता है चला जाता है फिर आ जाता है चंद्रमा जैसे नया होता है घटता जाता है फिर आ जाता है हमेशा ना, नया नया होता है उगता है क्षीण होता है फिर आ जाता है तो पुनर्नवा अग्निम यश चक्रे आश्यम और अग्नि को जिसका मुख कहा गया है जैसे हमारा मुख होता है ऐसे परमात्मा का मुख क्या है अग्नि यदि हमें खिलाना हो तो क्या करते हैं हमारे मुख में डाल देते हैं हमें अपने अंदर पहुंचाना हो हम अपने मुख में डाल देते हैं दूसरे हमें खिलाना चाहे हमारे मुख में डाल देते हैं ऐसे ही परमात्मा को अगर खिलाना हो तो अग्नि उसका मुख की तरह से उसमें दे देते हैं तो आहुति परमात्मा को पहुंचती है अब उसको यू कहेंगे कि भाई परमात्मा को कैसे पहुंची हो तो सर्वव्यापक है वैसे ही सब कुछ चीज है परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है देवलोक है ये जो सारी चीजें हैं देवता हैं जड़ देवता हैं उनके उनका हित इससे होता है तो अग्नि को तो सब देवताओं का मुख कहा ही गया है लेकिन यह परमात्मा के लिए भी कहा गया है ये परमात्मा को देना हो तो हम कैसे देंगे वैसा तो मुख है नहीं मनुष्यों जैसा कि उसको खिलाएंगे कुछ हाँ जो परमात्मा को साकार मानते हैं वो उसको मुख में खिलाते हैं वो एक अलग बात है लेकिन परमात्मा का वैसा मुख है ही नहीं अग्नि मुख है बस तो अग्निम यश चक्रे आश्यम तस्मय ज्येष्ठा है ब्रह्मण तो देखो नेत्र और मुख कह दिया गया तो ये भी इसका अपना शरीर है तो तो प्रमाण हुए वैश्वान मूर्धा एवं सुतेजा इस आत्मा की कैसा आत्मा जो वैश्वानर है सबको ले जाने वाला है सबका बढ़ाने वाला है यानी परमात्मा उस वैश्वानर आत्मा का सुतेजा मूर्धा एवं सुतेजा मतलब द्विलोक ये उसकी मूर्धा है सिर है चक्षुर विश्व रूप विश्व रूप का मतलब है सूर्य सूर्य उसका चक्षु है प्राण है पृथक वर्तमा जो भिन्न भिन्न रास्ते वाला है वर्तमान रास्ते को बोलते हैं तो जिसके अनेक रास्ते हैं पृथक वर्तमा यानी वायु वो कौन है तो उसके प्राण क्या है तो बोले वायु ही उसके प्राण है जैसे हमारे प्राण होते हैं हम सांस लेते हैं तो परमात्मा का श्वास क्या चलता है ये जो हवा चलती है ये परमात्मा के प्राण चलते हैं वो तो परमात्मा सांस ले रहा है सांस ले रहा है फेंक रहा है तो उस गति हो जाती है ऐसा कोई देखे एक वर्णन है बस और चूंकि वायु का कोई एक रास्ता तो होता नहीं है कभी इधर कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा तो पृथक वर्तमान संदेह हो बहुल ये बहुल मतलब आकाश या आकाश उसका क्या है जैसे धड़ है संदेह धड़ बस्ती रे वही ये जो जल है तालाब समुद्र ये पानी क्या है ये उसकी बस्ती है बस्ती मतलब मूत्राशय हमारे मूत्राशय में भी मूत्र इकट्ठा रहता है पात्र में ऐसे ही ये जो पात्र जैसे बने हुए हैं तालाब और समुद्र उसमें परमात्मा का तो ये उसका मूत्र हो गया या मूत्राशय हो गया शरीर का एक भाग हो गया और पृथ्वी व पाद पृथ्वी उसका क्या है पैर की तरह से तो परमात्मा के भी पृथक शरीर का वर्णन हो गया और देखो दे रहे हैं <coughs> मुंडोपनिषत का अग्निर मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य तो अग्नि है वो उसकी मूर्धा है जो अग्निमय लोक है वो और सूर्य और चंद्र उसके आंख उसकी आंखें हैं दिशा है और जो दिशाएं हैं वो उसके श्रोत्र है आकाशय जो दिशाएं हैं वैसे तो जैसे उसके कान है वाक वेदा और ये जो फैले हुए वे वेद हैं, वो उसकी वाणी है तो परमात्मा की वाणी होगी वाक केंद्रीय है, वायु प्राणों वायु है वो उसके प्राण है हृदयम विश्वम अस्य, ये जो पूरा ब्रह्मांड है विश्व ये इसका हृदय के रूप में है हृदय बीच का जो भाग होता है ऐसे ये सारा उसके बीच का भाग है पद्म पृथ्वी ही एश है सर्वभूतांतरात्मा और इसके पैरों से ये पृथ्वी पैरों से उसके पृथ्वी का ग्रहण होता है पृथ्वी उसके पैर है और ये सब भूतों के अंदर रहने वाला है तो इस प्रकार इन्होंने ये जो अनेक वचन दिए उनके लिए कह रहे हैं अत्र वचनेशु परमात्मा शरीरम जीवाद भिन्नम प्रतिपादितम इन सब वचनों में जीवात्मा के शरीर ये जैसा हमारा शरीर है चाहे मनुष्य शरीरों या और का उससे भिन्न जीव शरीर वहां पर प्रतिपादित किया गया है तृथक शरीर जागृदादी अवस्थावान परमात्मा भी भविष्य तो चूंकि पृथक शरीर वाला है तो जैसे हमारे शरीर में जागृद आदि अवस्थाएं होती हैं ऐसे परमात्मा में भी हो जाएंगी ये परमात्मा भी मैं आज लेना यथा जीवात्म पृथक पृथक शरीरान जीवात्मान पृथक पृथक शरीरिण सन्तो जागृत आदि अवस्थावन तो भवंती इतनी चेत उच्चेता तरी तब तक तो पूर्व पक्ष चल रहा है उसका कहना है कि जीवात्माओं के समान परमात्मा भी ऐसा हो जाए तो ऐसा कोई कहे तो कहते हैं ना प्रत्येकम अतत्वनाथ तो बोले ना वक्तव्य क्यों यह तो ही प्रत्येकम शरीरम जीवात्मा संबंधी व्यष्टि शरीरम ये जो प्रत्येक शरीर है जीवात्माओं से संबंधित है ये व्यष्टि शरीर है एक एक का अलग अलग शरीर है और विराट रूपों व समष्टि शरीरम और ये जो पूरा विराट है ये समष्टि शरीर है वो परमात्मा के लिए है तद उभयम अपनी तस् शरीरम खलु तो ये जो दोनों हैं, ये भी परमात्मा के उसके शरीर नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए वचन नहीं है तो अतदवचनात् को तत्शब्दे न भेदो लक्ष्यते तत्शब्द का मतलब भेद और अतद्वचनात् मतलब अभेद वचनात् तो श्रुतौ खलु अभेदे स परमात्मा चराचर आत्मा वर्णित तो परमात्मा तो इन सब चर अचर सबका अभेद रूप से आत्मा कहा गया है तो यदि शरीर को हटा करके मनुष्यों के शरीर को हटा करके बाकी सब को शरीर पृथक माना जाए तो बोले ऐसा नहीं है ये जो जितना चराचर जगत है शरीर है या और है उन सब को परमात्मा का शरीर कहा गया है श्रुतू खलु अभेदेना परमात्मा चराचरस्य आत्मा वर्णितः उसके लिए लिएतर का कहा सर्वव्यापी सर्व, सर्व भूतांतरात्मा सब में अंदर है और सब भूतों का आत्मा है यजुर्वेद में सोता है विद्यमान है विभु है, है सब प्रजाओं में छातोग्य में कहा गया तस्य ए तदेव रूपम यदअमुष रूपम ये जो इसका आंख में स्थित रूप है वही उसका आदित्य में गत रूप है वही रूप वहां कहा गया यानी शरीर में भी और वहां सूर्य में भी पुरुषे च आदित्ये स एक जो यहाँ पुरुष में है और शरीर में है वो वहां पर आदित्य में है तद्यत तूर्धा इत्यादि का तो जो पीछे अग्नि मूर्धा आदि कहा गया था ये पृथक शरीर की जो रचना कही गई थी तत् खलु आलंकरिक आलंकार कथन है वस्तुतस्तुसा आत्मा चराचर जंगम स्थावर अस्थि तो ये सबका आत्मा है चराचर का चरा चर को ही खोल दिया इन्होंने जंगम और स्थावर का चलायमान और स्थिर का उक्तम च वेद जैसा कि वेद में कहा है आत्मा जगत जगत यानी प्राणियों का गतिशीलों का और तस्तुस यानी जड़ वस्तुओं का भी वो आत्मा है जंगम स्थावरम कृष्णम अपनी जगत तस् शरीरम तस्मात्मा जीवात भेद न तो चब चुकी सारा ही सारा उसका शरीर है इसलिए जीवात्मा से भिन्न प्रकार का उसका शरीर है ये नहीं कह सकते जीवात्माओं का शरीर भी एक तरह से उसका शरीर है इति तो न परमात्मा जगत जागृत आदि अवस्थावान तो इस से परमात्मा जागृत आदि अवस्थाओं वाला नहीं है वो तो इन सब से पृथक है तो आज का पाठ नहीं रखते प्रणाम कर तो। ओ... सदर विवाद ओमशु